मुस्कुराते रहोबन सुनते रहो ज्ञान की ज्योति से जग को अलोकित किया अद्वैत वेदांत का सत्य सबको दिखाया सनातन धर्म को फिर से किया जागृत आदि शंकराचार्य ने युग का पथ प्रशस्त किया नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में आशा करूंगा आप सभी बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपके खुशी बढ़ाने के लिए आ गए हम और आज हम लोग बात करेंगे आदि शंकराचार्य के बारे में आदि आदिशंकराचार्य जिन्हें हिंदू धर्म के महान दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता के रूप में जाना जाता इनका जीवन प्रेरणादायक और बहुत ही अद्भुत रहा है उनके जीवन की कहानी और शिक्षाएं आज भी हम सब लोगों को मार्गदर्शन प्रदान करती हैं आइए आज उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ पहलुओं को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं अगर मैं बात करूं जन्म और परिवार की आदिशंकराचार्य का जन्म सत सौ ईस्वी में केरल के कलाड़ी नामक स्थान पर हुआ था उनके पिता शिवगुरु और माता आर्यम्बा भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे उनके जन्म के पीछे एक दिव्य कहानी है जिसमें भगवान शिव ने उनके माता पिता को स्वप्न में दर्शन देकर एक महान पुत्र का वरदान दिया था और ठीक ऐसे ही हुआ शंकराचार्य बचपन से ही असाधारण प्रतिभा के धनी थे मात्र दो वर्ष की आयु में उन्होंने वेद उपनिषद रामायण और महाभारत को तंटस्थ कर लिया था उनकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान ने उन्हें कम उम्र में ही एक महान विद्वान बना दिया तो है हैना कमाल की बात ऐसी बचपन ऐसी सुंदर कहानी शायद आपने किसी और की नहीं सुनी होगी लीजिए आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपको उसके बाद फिर हम लोग सन्यास और अध्यात्म की यात्रा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे आदि शंकराचार्य जी का आप सुन रहे हैं स्पेशल एपिसोड सुनते रहो मस्क्राते रहो लक्ष्मी पद्म पदमा के सत्य का दिया अद्भुत ज्ञान आत्मा परमात्मा का बताया एक समान हर हृदय में बसे उनके उपदेश शंकराचार्य का जीवन है सच्चा प्रकाश नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर एक बार स्पेशल एपिसोड में और हम लोग बात कर रहे थे आदि शंकराचार्य जी के बारे में जी हां आदि शंकराचार्य जी का मन बचपन से ही संन्यास की ओर था एक दिन नदी में नहाते समय मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया इस घटना का लाभ उठाते हुए उन्होंने अपनी माँ से सन्यास लेने की अनुमति मांगी और उन्हें ये अनुमति मिल गई <laughs> आदिशंकर्य की आध्यात्मिक यात्रा उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक पहलू है उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों में यात्रा करते हुए हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया और आदित्व वेदांत के दर्शन को प्रचारित किया उनकी यात्राओं के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए जो आज भी भारतीय संस्कृति और धर्म में गहराई से जुड़े हुए हैं शंकराचार्य जी ने अपनी यात्राओं के दौरान विभिन्न धर्म और दार्शनिक विचारधाराओं के विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ किया उन्होंने बौद्ध धर्म जैन धर्म और अन्य विचारधाराओं के साथ संवाद स्थापित किया और अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों को स्पष्ट किया उनके तर्क और ज्ञान ने हिंदू धर्म को एक नई निशा दी और संबल प्रदान किया शंकराचार्य जी ने भारत के मुख्य जो तीर्थ स्थलों का पुनरुद्धार भी किया उन्होंने बद्रीनाथ केदारनाथ पुरी और द्वारका जैसे स्थानों पर मंदिरों की स्थापना की और उन्हें हिंदू धर्म के केंद्रों के रूप में स्थापित किया इन तीर्थस्थलों ने हिंदू धर्म को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई शंकराचार्य जी ने चार मठों की स्थापना की मुख्य रूप से ज्योतिर्मय मठ शारदा मठ गोवर्धन मठ और श्रृंगेरी मठ मत। इन मठों ने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया और आज भी आध्यात्मिक शिक्षा के केंद्र बने हुए हैं उसके साथ में एक और चीज इन्होंने किया पंचायतन पूजा का प्रचार शंकराचार्य जी ने पंचायतन पूजा की परंपरा को बढ़ावा दिया जिसमें पांच प्रमुख देवताओं की पूजा की जाती है ये परंपरा हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों को एकजुट करने में सहायक रही अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों को प्रचारित किया जिसमें आत्मा और परमात्मा के एकत्व का ज्ञान दिया गया उनकी शिक्षाएं आज भी अद्वैत वेदांत के लोगों के लिए प्रेरणा का एक बहुत बड़ा आस्था का स्थान है आप सुन रहे हैं स्पेशल एपिसोड आदिशंकर आचार्य जी के जीवन से सुनते रहो मस्कर रह रहो शारदे शर्वसहोदरी शारदे शंकर पूजि शारदे शर्वसहोदरी शारदे अभी हो शारद पूजिते शारदे मंगलदायिणी शारदे मंगल दिशाओं में मठों की स्थापना की धर्म की धारा को शुद्ध और उज्जवल की हर शब्द में उनका अद्वैत का संदेश शंकराचार्य का युगों तक रहेगा परिवेश नमस्कार साथियों आप सभी का फिर एक बार स्वागत है आदि शंकराचार्य जी के जीवन से जुड़ी खास बातें आपसे शेयर कर रहा हूं मैं और शायद आपको अपनी बचपन की बातें भी कुछ याद आ रही होगी जब भी हम लोग प्रचार की बात करते हैं धर्म की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा इसमें साहित्य का योगदान होता है तो शंकराचार्य जी भी एक महान कवि और लेखक थे उन्होंने भी अपने साहित्य का सहयोग लिया और साहित्य के माध्यम से काफ़ी प्रचार और प्रसार किया उन्होंने भागवत गीता ब्रह्म सूत्र और उपनिषदों पर भाष्य लिखे उनकी रचनाओं में सौंदर्य लहरी शिवानंद लहरी और विवेक चूड़ामणि शामिल है जो आज भी आध्यात्मिक साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं साथियों साहित्य बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कई बार हम लोग जो साहित्य उपलब्ध है शास्त्र लिखे हुए हैं या फिर धर्म के जो ग्रंथ हैं उसे लिखा गया है लेकिन उसमें जो भाषा का प्रयोग किया गया है संस्कृत का प्रयोग किया गया है। लेकिन जो लोग इस भाषा को समझते हैं संस्कृत को तो वो लोग लोक, लोक भाषा में जो हमारी बोलचाल की भाषा में उस भाषा में जब उन्हीं चीज़ों का रूपांतरण करके साहित्य के द्वार जरिए हम सभी को देते हैं तो हमें वो चीज़ समझ में आ जाती है और साहित्य इसी कड़ी का एक सुंदर पुल बनाता है जो मनुष्य को उनकी भाषा में धर्म ग्रंथों की बातें और शास्त्रों की बातें समझाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है शिवानंद लहरी विवेक चूड़ामी जैसी ये किताबें जो हैं इनकी ये हमें वही बातें एक लोकल भाषा के माध्यम से समझाती हैं तो ये साहित्य इसलिए भी पॉपुलर हुआ शंकराचार्य जी की बात करें तो मां के प्रति उनका प्रेम बहुत था संन्यास लेने के बावजूद भी शंकराचार्य जी ने अपनी माँ के प्रति प्रेम और कर्तव्य निभाया उन्होंने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया जो एक सन्यासी के लिए बहुत मुश्किल था ये उनके मानवीय गुणों को दर्शाता है और उन्होंने वो सारी चीजें किया आप सुनाए हैं विशेष शंकराचार्य जी की आदि शंकराचार्य जी की कहानी सुनते रहो मुस्कराते रहो नाशुभाशुनाशकना ना ना तेतरा न ना बोदिताक न वत्सुरि निर्जर नताधिक्झर सुरेशर निधी गजेशरम गणेशर महेर तमाशर निरंतर समस्तलोकशंकर निरस्त भीषणम प्रपंचनाशभीषण निता दातकाज अचिच विचित भी सत्या नमस्कार स्वागत है आप सभी का आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आदि शंकराचार्य विशेष इनके बारे में बातें हो रही हैं जैसे मैंने कहा इनका माँ के प्रति अति प्रेम जो उन्होंने अपने कर्तव्य में बताया अब ये जो व्यक्ति रहे बहुत कम जिए लेकिन बहुत अच्छा जिए है ना जीवन लंबा नहीं छोटा हो पर महत्वपूर्ण हो और छोटे जीवन में बहुत काम किया हुआ हो है ना छोटा जीवन भी अनेकों के जीवन में मार्गदर्शन बन पाए तो क्या बात है तो बिल्कुल शंकराचार्य जी का जीवन भी बहुत कम था लेकिन कम समय में उन्होंने अनेकों लोगों को धर्म के बारे में आस्था जगाई मात्र बत्तीस वर्ष की आयु में शंकराचार्य ने अपनी देह त्याग दी उनकी शिक्षा और कार्य आज भी हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति से संस्कृति में जीवित है उन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है शंकराचार्य जयंती वैष्णव शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है ये दिन उनके जीवन और शिक्षाओं को याद करने और उनके द्वारा स्थापित मूल्यों को अपनाने का अवसर प्रदान करता है आदि शंकराचार्य का जीवन और कार्य हमें सिखाते हैं कि ज्ञान समर्पण और सेवा के माध्यम से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं उनकी शिक्षाएं हमें आत्मा और परमात्मा के एकत्व का अनुभव करने की प्रेरणा देती है उनके जीवन की कहानी हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा का सूत्र है आप सुनाए हैं रेडियो प्रोग्राम जी हाँ आदिशंकर सुनते रहो नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर एक बार और कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे हम लोग आ गए हैं आशा करूंगा कि आपको बड़ा अच्छा लग रहा है शंकराचार्य जी के जीवन कहानी को सुनकर या उनके सिद्धांतों को समझकर है ना तो अद्वैत वेदांत का इन्होंने काफी प्रचार किया सिद्धांतों को देखते हुए जैसे कि हर व्यक्ति अगर अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो कुछ नियम और संयम होने चाहिए जिससे उनकी जीवन की शोभा बढ़ती है लेकिन आज के समय में हम जीवन की शोभा तो बढ़ाना चाहते हैं लेकिन नियम और संयम को अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं इसलिए आत्मा और परमात्मा के एकत्व का ज्ञान जैसे शंकराचार्य जी ने दिया उनकी शिक्षाएं आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा स्त्रोत्र है जो उन्हें पढ़ते हैं या उन्हें याद करते हैं या उनके अद्वैत वेदांत का पालन करते हैं शंकराचार्य जी ने समाज में नैतिकता और करुणा और निस्वार्थता जैसी मूल्यों को बढ़ावा दिया उनकी शिक्षाओं ने लोगों को एक नैतिक और जिम्मेदार जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है हिंदू धर्म और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए बहुत प्रयास उन्होंने किया उनके कार्य ने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी और धर्म को एकजुट किया आदि शंकराचार्य जी की आध्यात्मिक यात्रा न केवल उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी बल्कि ये भारतीय धर्म और संस्कृति के लिए भी एक महत्वपूर्ण योगदान भी था उनकी शिक्षाएं और कार्य आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं और उन्हें एक नैतिक और आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं तो ये थी कुछ खास बातें आदिशंकराचार्य जी के बारे में आशा उनकी कुछ मूल्यों को अगर हम अपने जीवन में आज भी अपनाते हैं तो निश्चित तौर पे हम भारतीय संस्कृति को हिंदू धर्म की संस्कारों को अपनाते हैं और अपने जीवन को दिव्य बना सकते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप भी कुछ वेदांत का अभ्यास करें चिंतन करें मनन करें और अन्य लोगों को भी इसके बारे में बताएं ताकि आपका और उनका जीवन सफल हो सके इन्हीं शुभाशाओं के साथ फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ तब तक आप बने रहिए हमारे साथ मात्र बत्तीस वर्ष में रचा जीवन का इतिहास सत्य ज्ञान और धर्म का किया उजास सन्यास की राह पर चल दिए थे वो शंकराचार्य युगों युगों तक अमर हो अमर हो अमर हो she जिह्वे न घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोम शिवोहम चिदानन्दरूप शिवोहम शिवोहम णसो न वै पंच वायु नवा सप्त धाव पंचकोशा नवा पाणीप न चोपस्थ पयु चिरादूप शिवोहम शिवोहम चिदानन्दरूप शिवोहम शिवोहम शिखो हम शिखो हम, हम, हम। न मे देशौ न मे लोभमोह मदो ने नात्सल्य न धर्मो न चाथो न कामो न मोक्ष चिदानंद शिव शिवोहम चिदानंद शिव पापम सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थम न वेद अहम् भोजनम् नैव नोज्यम न भोक्ता चिदान शिवोहम शिवोहम चिदानूप शिवोहम शिवोहम शिवो पिता ने न बंधुन मित्र गुरुर्न चिदानन्दरूपः चिदानंद शिवों चिदानन्दरूपः चिदाननंदिव शिवो, हम शिवो हम निराकार विभुवाचंद्रिया न च संगत नुक्तिर्न मेयर चिदान शिवोकम शिवोम चिदान शिवकम शिवह जीरो oh, oh, oh.